तो मिश्री मीठी है इसलिए नहीं पित्त रोग नाश की दवा है इसलिए खाना शुरू कर दे और मिश्री खाते खाते जो जो पित्त नाश होगा जो जो चीज की करवाश मिठेगी चीज की करवाश करेगी मिश्री मीठी है इस प्रकार से भगवान का नाम अगर मीठा नहीं लगे बड़ा तो मीठा जब तक तो न मीठा लगे चीज की करवाश के कारण तब दवा की उसे लेते रहो है मीठाई है के सर्वदा मधुर प्रिय श्री राम नाम पीयूषम तेज जिम्बे निरंतरम तो संत कहते हैं अली जानने वाली है ये सर्वदा मधुर प्रिय तुझे निरंतर मीठा अच्छा लगता है ये भगवान का नाम पीयूष अहमत है निरतर इसे पीती रहे तो जब तो जा तक नींद नीचा लगता तब तक दवा की भांति दवा की भांति लाभ होगा तो लेकिन दवा की भांति मन में तो भी अब जरा विशेष श्रद्धा की बात वो यह है कि अग्नि को बिना समझे आप छू ले तो क्या अग्नि जलाएगी अग्नि में जो स्वाभाविक दायिका शक्ति है शक्ति अज्ञान आदतोक नाम ये, ऐसा का ज्ञान से या अज्ञान से। ये कहा श्रद्धा से अश्रद्धा से सांकेत पारिहास्यम हुआ शोभम हेलन मिलेगा कि मदर भारत में आया संकेत से दिल्ली में शोभ से ये लय करने के लिए कान की अवहेलना से किसी प्रकार से भी भगवान का नाम जीप पर यदि आ जाए तो क्या होता है जैसे अग्नि बिना जाने स्पर्श हो जाने पर जला देती है इसी प्रकार बिना जाने भी अगर भगवान का नाम जो हुआ पर आ गया तो सारे पाप जल जाते हैं ये नाम का स्वाभाविक ये स्वरूप बल है बिना जाने नाम लेने वाला चादाल भी उत्तम है नाम जपथ को नाम तुम दी पुस्तक जो ससनारिया ब्रह्मानु नाम गण थे तीसरे स्कंध में देवती के बाद क्यों कहती है भगवान जिसके जीव के अग्रभाग पर तुम्हारा नाम नाच रहा है ये नाम तो गिम, जिसके जीव नाम जिसके के कोने पर तुम्हारा नाम विराजमान है वो चांदाल भी श्रेष्ठ सुबुचो तो गरियान वो चांदाल बड़ा श्रेष्ठ है उसने सारे तप कर लिए सारे दान कर लिए सारे हवन कर लिए सारा वेदाध्यन कर लिया सारे तीर्थों में हुआ जिसके जीप पर आपका नाम आ गया तो भगवान का नाम जाने अनजाने किसी प्रकार तो ये अपने विश्वास के बल पर ही नहीं, शास्त्रों का आधार पर है उसके आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर भी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके बड़ी सीधी चीज है बड़ी उत्तम चीज व्यर्थ बोलना बंद कर दे व्य बोलना बंद करने में चार लाख होंगे वाणी में बल आएगा क्यों झूठ छूटेगा पर निंदा छूटेगी और व्यर्थ की चर्चा छूटेगी तो बिना काम बोले नहीं ये बड़ी आवश्यक साधना की चीज है हरेक साधन में बिना काम बोले नहीं या तो काम की बात बोले और या आराम का नाम ले चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते हर समय सही बना रही है जीव से नाम चल रहा है।, है अगर होते होते कहीं भगवान चित्र में आ जाए सामने नाचने लगे तो, तो कहना क्या है वो बड़ी तारीफ करती है श्री वो गोपांगनाओं की मथुरा की देवी है वो कहती है यादने वह मछनो पले तो गायंती चिन्ह सुनिया क्रम चित्तना उन सी ब्रजदेवियों का धन्य है जिन ब्रिजदेवियों के चित्र आरोप निरंतर भगवान चल रहे हैं वो घर का सारा काम करती हैं गो दूती है घर है, लीपती हैं दान कूटती हैं रसोई तो बनाती हैं बच्चों को खिलाती हैं पर सब समय करती क्या है जीव से उनके भगवान के गुण का गान चलता रहता है आंखों उसमें प्रेम के आंसू छलकते रहते हैं और वाणी गज रहती है और वो सारा काम करते वो धन्य तो घर का काम आप सब करें हम सब अपना अपना काम करें पर जब जीत खाली हो जीत को खाली रखें, ये ध्यान में रखनी चाहिए कि दिन भर हम काम के बाद नहीं बोलते हैं हम फालतू राज्य की चर्चा बहुत करते हैं, उस सारी चर्चा बंद कर रहे हैं। काम की बात बोलें और बाकी जीव को जीव को भगवान के नाम में लगा दें, जोड़ दें, जीव निरंतर भगवान का नाम लेते रहे तुलसी अपने राम को रिज भजो जाएगी उलटे सीधे जामी हैं, खेत पड़े सो भी चलते फिरते उठते बैठते अशुद्धि शुद्धि कोई बात नहीं है पवित्र पवित्र इस सर्वा स्मर कुंडली सौ संध्या में इसका हम लोग मंत्र का, लो, का उच्चारण करते हैं भगवान का स्मरण जो करे वो धन्य जो करे वो धनतेम स्मरती स्मारयंती हरे नाम कलमये से कहते हैं शुभदेव जी की संसार में वो भाग्यवान है और वो कृतार्थ हो चुके जो इस कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और कराते हैं तो दिन भर भगवान के नाम का स्मरण हम लोग कर सकते हैं रोज लखपति बने संसार की के जो के लखपति हैं इनको तो अगर भगवान से अगर भूले रहे तो अंत में रोना पड़ेगा भला अवश्य अवश्य अगर भगवान को भूले रहे तो रुपये नहीं बचा सकेगे अधिकार नहीं बचा सकेगा पद तो बचा सकेगा रोड़ेगा और फरेगा चाहे वो कैसे ही किस समय अपने को ऊंचा मानते हों, भगवान में मन नहीं लगा तो अंत में रोना पड़ेगा लेकिन ये लाख आप लाख नाम आसानी से ले सकते कल एक बाई ने मुझको बताया मुझे बड़ा अच्छा लगा वो महाराज सवेरे को भगवान की का ध्यान करते बड़ा सुंदर और लाख नाम सवेरे जब कर लेते उसके बाद दोपहर के बाद फिर और जब करती है वो बिना संख्या के तो मुझे बढ़ा देखो ना कितना सुंदर जीवन है इस प्रकार का जीवन बना ले कि बस मन में भगवान बसे में भगवान बसे और शरीर से भगवान की सेवा अपने तीन तो चीज है जो कुछ करे भगवान की सेवा के भाव से जो कुछ बोले भगवान का नाम गुणगान करे और जो कुछ सोचे भगवान की बात सोचे भगवान को चित्त में ले आवे उनके सुंदर मधुर जो भगवान का श्री बपू है उसको चित्र मेला में निहाल हो जाए तो भगवान का नाम यह आप सबसे प्रार्थना है और तो सच्ची बात ये गंगा के तट पर मैं आप सबसे भीख मांगता आप लोग भीख दीजिए इसका फल सारा आपका मुझे फल नहीं आप लोग मनी मन प्रतिज्ञा कर लीजिए कि जीव को जहाँ तक बनेगा व्यक्त के काम में नहीं लगाएंगे और खाली जीप ऐसी चलते फिरते सब समय जो नाम रुचे आपको कोई किसी नाम का आग्रह नहीं जो नाम अच्छा लगे जिस नाम में रुचि हो जिसमें प्रेम हो और प्रेम में जबरदस्ती करे इस काम में जबरदस्ती करना भी अच्छा जबरदस्ती भी अगर भगवान का नाम लिया जाए तो बड़ा अच्छा ये से नाम निकल जाए दर्श ने निकल जाए तो, तो गिरते हुए पैर फिचल गया गिरने लगे जमारी आ गया ही भगवान का नाम ले लिया अपने आप पहले बड़ा अच्छा तो अंग्रेजी के कारण से छूट गया जितने लिखते थे श्री राम जी मिले आप उसमें तो जय राम जी जय गोपाल जी जय नारायण जय गोविंद भगवान का नाम आप तो हूँ मित्र मार ली अपने है? ये तो ये भगवान का नाम जमारी भगवान का नाम चीका भगवान का नाम सो के उठे भगवान का नाम सोने लगे भगवान का नाम नहाने लगे भगवान का नाम किसी प्रकार से ये जीवन में 10-20 बार पचास बार भगवान का नाम आ जाए आज पर पवित्र हो गया पवित्र हो गया एक अंध भगवान से लग गया पवित्र हो गया रामकृष्ण ब्रह्म ने लिखा एक जगह विवेकानंद के गुरु लिखा है की अमृत का कुंड कोई हो उसमे चाहे उतर करके कोई नहारे और तो चाहे कोई भूल शिक्षा चाहे कोई ढकेल दे अमृत के पुण्य में अगर अवगान हो गया तो में हो गया इसी प्रकार भगवान का नाम मन से ले मन से ले भूल से निकल जा और चाहे जबरदस्ती लेना पड़े तो इसमें लाभ हेरा ला। लाभ हिला ला ला ला भगवान के नाम के समान लाभ की कोई चीज नहीं एक छोटी एक, एक एक कहानी कह दू मैं आपको कहानी नाम की तो हमें महिमा है नाम का कि महिमा का वर्णन तो महीनों तक होता है तो चुकता नहीं एक कहानी सुनी मैंने एक महात्मा से बड़ी अच्छी उन्होंने कहा भाई भगवान के नाम को कोई बेच है नहीं वैसे कहा नाम बड़े बड़े महात्मा अयोध्या में गोमिताजी महाराज को जो जाता नाम वृंदावन में राम कृष्ण जी महाराज कुछ जो जाते है नाम और कुछ नहीं बोले नाम लो और सब बातों में से कुछ नहीं बड़ी बड़ी बातों में कुछ नहीं पाया नाम नाम बताते तो एक महात्मा ने कहा नाम को बेस अहमद ने कहानी सुनाई उन्होंने कहा भी दो भाई रहे कहानी चाहे कल्पित हो तो रहे बड़े काम की तो बड़ा भाई जरा संतों की सेवा करता छोटा भाई उससे जरा नाराज रहता वो तो और नये भगवान का नाम लेता तो बड़े भाई के मन में आई कि भाई छोटा भाई है ये मेरा भाई है ये भगवान में लगे तो एक बार एक संतों की मंडली आई तो संतों की मंडली में वो गया बड़ा भाई उसने कहा महाराज एक मेरा भाई जो है ये नाम विमुख है भगवान विमुख है कैसे इसको लगावे तो उसने कहा हम उपाय करें उपाय यह है उपाय यह है की तो तुम हमको दिन चुमाओ और बाजे बाजे के साथ ले जाओ बाजे बजाते हुए तो सब उपाय हम कर लेंगे तो संतों को वो सवारी निकाली जुलूस निकाला और साजे बचते हुए और घर में रसोई बने तो छोटे भाई ने पूछा ये क्या रंगा आज है बड़े तो भाई ने कहा संत संता ने है बाजे बाजे का संतों की सवारी आ रही तो उसने कहा हमसे ये सब रंगा नहीं देखा नहीं जाता तो उनके सामने बोल के तो क्या करे हम अपना कोठरी में बंद हो जाते संत हम जब यहाँ से निकल जाएंगे तो तब चले कुछ नहीं जा करके अपने आप उसने अंदर से बंद कर लिया अंदर बैठ गई समाप्त हो गया तब तो संत ने कहा कि देखो भाई हम तो रह जाते इसी बाजे के साथ मंडली को भेज दो हम अकेले रहेंगे उपाय करेंगे अच्छी तो बात सारी मंडली को भेज दिया बाज़ार बजा इन्होंने समझा की वो कहे और फिर और वो जो संत थे वो ठीक दरवाजे पर किनारों के पास जाके खड़े हो गए मजदूरी से उसने हाथ पकड़ लिया। अभी आजन में ब्रह्मचारी संत का भी क्या ठिकाना बहुत कसमस कर छोड़े नहीं यार छोड़ हाथा तो राम नाम कर छोड़ो राम नाम करे तो नहीं कहूंगा नहीं कूंगा छोड़ा छूटे नहीं कसमस बात करे आकर हैरान हो गए छोड़ दे तो हाथ छोड़ दिया पर नहीं। नहीं हाँ तो हाँ पर याद याद रखना रखना नहीं नहीं हाथ हाथ छूट गया निवास स्थान लौट गए बड़े भाई की मृत्यु हो गई इनकी भी मृत्यु हुई इन्होंने जीवन में बहुत किए कड़ाए थे यमलोक में गए यमलोक में वहां देखा जाने लगा का भी इनके कितना पुण्य कितना पाप क्या क्या है, तो है मुंह से ये तो बाकी सबसे ऐसी महाराज ने, तो ने पूछा कि बोलो भाई तुम पहले राम नाम का फल लेना चाहते हो या औरों का बोलो राम नाम तुम तो बोरे क्या फल दे अब उसे याद आगे संत के बाद बेचना नहीं उसने कहा कि जो राम नाम का फल उसे दे दो अब राम नाम के फल की कल्पना हमारा कैसे करे उसके तो कोई कूदता हुआ फल नहीं है जितना चाहे नहीं, पर जो फल जो चाहे वो फलराज ने कहा हम जानते तुम जो दे रहे तुम जो मांगो वो राम नाम के फल तुमको मिल जाएगा तुम्हारे सारे पाप नाश कर रहे और कुछ बोलो दे रहे जो चाहो उसने कहा हम नहीं हम नहीं कहते हम तो बैठते नहीं हमको सिखाया तुमने के पे नुम जो समझो ठीक इसका मूल्य वो दे तो नहीं समझते समझाओ तो बोले अच्छा इंद्र के पास चलो उसने काम नहीं जाते है पार्की में तुम लगो और हमको ले चलो तो जा में एक तरफ यमराज लगे तीन देवताओं लगे इंद्र लोग देखा स्वर्ग में देवराज ने कि ये क्या चीज है ये यमराज स्व धो ला रहे कौन आ रहा है सामने आए इंद्र इंद्र ने कहा क्या बात है बोले बबू एक आदमी है जीव है ये कहता राम नाम का फल जोश दे दो तो राम नाम का क्या फल दे तो ये कहा कि साथ चलो हमारे इंद्र के पास तो कहा तुम तुम लगो तो चले तो क्या फल उसने तो इंद्र ने कहा मुझे कोई हमारे दृष्टि भगवान के नाम का फल कौन पूछे रामण से कहीं नाम है भगवान के नाम का कीमत कौन आसे है चले ब्रह्मा के पास तो कहा तुम भी लगो जब तो जाए जाएंगे तो इंद्र लगे और यमराज लगे ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी ने आश्चर्य किया वही ऐसी बात है ब्रह्मा ने पूछा क्या बात बोले ब्रह्मा ने कहा हम नहीं जानते फलराम नाम भगवान के नाम का फलत नाम जपते शंकर जी उनसे पूछे मचलो तो बोले हाथ सा बोले हाथ लगे तो हम बैठे तीनों लोगों से इंद्र लगे यमराज लगे हंसने की बात नहीं है फल तो इतना नितना हो जाए कल्पना हो कल्पना हो सिद्धांत की बात ब्रह्मा लगे शंकर के पास गए शंकर ने कहा हम तो भैया रात दिन जपा करते हैं हमने कभी फल की बात सोची ही नहीं ब्राह्मण को फल होता है क्या तो शंकर जी ने कहा हम लगेंगे तुम तीन लगे हो ना हम लगेंगे और वैकुंठ में बैकुंठ में गए चार और देवता ब्रह्मा शंकर इंद्र और यमराज लगे हुए बाल उठाए भी जा रहे हैं धन्य धन्य हो गया ये वैकुंठ में ले गए ये देवता उठा करके बैकुंड में पहुंचे भगवान ने, ने कहा महाराज ये क्या बात है कैसे आप लोग लग करके आए बोले महाराज जी ये एक जीव आया है ये कहता है कि भगवान के नाम का फल बताओ इसको फल क्या बताओ तो समझ में आते नहीं है हमारे तो नहीं आता बोले आप बताओ बोले बताओ काम करो आप लोग इसको उठा करके हमारी गोद में बैठा दो उठा कर बैठा दिया बोला फल बोले आप उसका फल बताओ ये फल हो गया ना एक राम नाम जबरदस्ती भी जो ले लिया उसको आप चार तारीख में बैठा करके यहाँ ले आए मेरी गोद बैठ गया बस ये फल हो गया तो चाहे कहानी ये कल्पित तो हो पर भगवान के नाम का फल अवित है भगवान के नाम का फल कोई कह नहीं सकता तो भगवान का नाम मैंने जो प्रार्थना की आप सबसे और कुछ महात्मा पहले नियम कर ले भाई नियम कर ले इक्कीस एवरेज में हमारे नाम आए विश्वास आते इक्कीस हजार छह सौ श्वास आते है तो इतना इतने नाम तो कम से कम हम लेंगे ले? कोई नाम हो राम हो कृष्ण हो हरी हो गोविंद हो जनार्दन हो शिव हो दुर्गा हो कोई नाम हो जो नाम जिसको प्रिय हो वो नाम इतना तो लेंगे ले, और इतना न ले सके बाबा जितना ले सके तो ले। पर राम नाम से नाता जोड़ रहे राम न भगवान के नाम ऐसी संबंध जोड़ रहे भगवान का नाम जो हुआ कर रहा तो निहाल हो जाएंगे ये दो प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दो प्रश्न तो और भी रह गए हैं अपनी हरिओम